आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी है, है। मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी जानते हैं कि हम लोग कुछ खास लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं तो आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अरुण कुमार जी है आसाम से और वो यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर के रूप में वर्तमान में काम कर रहे हैं और तीन बार एमपी रह चुके हैं हाँ। तो बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस हम लोग उनके जीवन के कुछ खास अनुभव आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर अरुण कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद जी डॉक्टर अरुण कुमार जी मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए तो मैं तो असम में वाला जी जी तो स्टूडेंट लाइफ से मुझे थोड़ा सा समाज सेवा करने का थोड़ा इंटरेस्ट था नहीं, नहीं। इसलिए आसाम में एक स्टूडेंट मोमेंट हुआ था एगेंस्ट दंग्लादेश बांग्लादेशी का जो घुसपैठ ज़्यादा से आ गया उनका खिलाफ़ बड़ी संघर्ष हुआ अच्छा उस समय से मैंने सोशल लाइफ में आया और उसके बाद आसाम रिकॉर्ड हुआ आ, उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में ही था तो ये यूनिवर्सिटी में मैं डिग्री तक पीएचडी तक लिया था उसके बाद एक बुलाव आया कि आपका जो एक्सपीरियंस है कि आप लोकसभा में और राज्यसभा में आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए असम का नॉर्थ के बारे में नॉर्थ के लिए थोड़ा सा आ, काम करना है आपको इसी उसी लेवल पे तो 96 में मैं उधर आ गया अच्छा अच्छा तो तीन दफ़े तीन दफ़े इलेक्टेड हो गया इलेक्टेड हो गया और ये भी लोगों का आशीर्वाद है जी भगवान का भी कृपा है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में कि आप तीन बार इलेक्टेड हुए और स्टूडेंट लाइफ से ही आप थोड़ा मोवमेंट में काम करते रहें और लोगों के साथ जुड़ते रहे तो आपको जो है लोगों का प्यार भी मिला और आप एज एम पी काम भी किया तीन बार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट पर विशेष मुलाकात आसाम से डॉक्टर अरुण कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं इस कार्यक्रम में और मैं चाहूँगा कि व्यक्ति के जीवन में पर्सनली भी और सराउंडिंग में भी कई ना कई क्लैशेस होते हैं तो आपके जीवन में जो स्ट्रगलिंग टाइम रहा या बहुत ज़्यादा मेहनत वाला जो समय था वो कब था और क्यों था बचपन से थोड़ा सा हम लोग तो परिवार में फाइनेंशियली इतना साउंड नहीं था फाइनेंशियली बहुत वीक था बहुत दुर्बल थे तभी पढ़ाई में तो हम लोग जितना कोशिश है करते रहे लेकिन इतना तक जा नहीं सका जब हम लोग का उम्मीद था क्योंकि स्ट्रगलिंग लाइफ में अच्छा, अच्छा, ये मुश्किल होते थे नहीं, नहीं। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी तो हाँ। तक पहुंच गया तब तक थोड़ा सा मुझे ये मौका मिला कि सो, सो, सोशल लाइफ में भी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट हो जाए नहीं, नहीं। और थोड़ा आउटलुक भी बदल गया कॉन्फिडेंस लेवल <laughs> सब हाँ। कुछ बदल गया हाँ सब कुछ कॉन्फिडेंस है आपका अपना का ये बहुत बदल गया और लोगों का साथ काम करने में तो कुछ कुछ तकलीफें आती हैं हम्म हम्म लेकिन उसको हम लोग सहन करना पड़ता है ये मैं आसानी से थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए जो लोगों का होता है ना ये स्वभाव होने से किसी के साथ भी हम लोग आमतौर मिक्स हो, हो जा सकता है ये बहुत जरूरी है आ, जैसे कि आप पॉलिटिक्स में रहे काफ़ी समय तक और लोगों से भी आपका जुड़ना हुआ सोशल एक्टिविटीज़ में भी आपने बहुत सारा काम किया है तो एक आध इवेंट के बारे में बताइए जिसमें काफ़ी अच्छा आपने काम किया सोशल एक्टिविटी आपका असम एक टापू है जी जिसका नाम बोलता है माजोली माजोली अच्छा माजोली ये ब्रह्मपुत्र नदी आ, के पास है मह नदी का बीच में है बीच में अच्छा हाँ ये वर्ल्ड में ऐसा है कि अनोखी है कि कोई भी नदी का द्वीप ये नदी का बीच में नहीं होता है जब सागर और संगम में होता है लास्ट में द्वीप होता है लेकिन ये दीप अनोखी है तो इसमें बहुत सारा कल्चरल एक आइलैंड है ये आइलैंड में बहुत धार्मिक लोग भी रखते हैं जिसके बुद्धों का मनस्त्री होता है जैसे उन उधर में भी रहते हैं लोग बिना शादी करके उधर दिन संस्कृति के लिए और उनका आध्यात्मिकता के लिए वो समर्पण भाव से बचपन से उधर रहते हैं अच्छा तो उसी एरिया में बहुत सांस्कृतिक और उनका वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने के लिए और वो टापू अभी इोशन है बहुत जैसे नदी का दोनों साइड से प्रेशर आते हैं उनका जमीन बहुत कम हो गया इसन इरो अच्छा से तो उसके लिए बहुत काम किया और लोगों से लोगों के साथ मिलके उनको रक्षा करने के लिए वो तापों को और दूसरा है उनका संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए तो अभी वर्ल्ड फेमस हो गया वो आइलैंड से अच्छा <laughs> न, जी जी जी। अच्छा वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो बोलते हैं ना विश्व ऐतिह्य केंद्र वो बन गया है तो इसीलिए वो वर्ल्ड का डिस्ट्रिक्ट उनमें आ गया तो ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्यों के बाद मैं, मैं निमित बना थोड़ा सा इसको करने के लिए आपके ज़रिए वो बन पाया चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और किस तरह से आप उस चीज़ को जो है वर्ल्ड हेरिटेज में लेकर आया काफ़ी मेहनत किया आपने और उसको बहुत ही अच्छी तरह से सुचारू रूप से आप मैनेज कर पाएँ आइए आगे बढ़ते हैं अपने विशेष मुलाकात कार्यक्रम में और अरुण कुमार जी मैं चाहूँगा कि आपकी आर्थिक स्थिति स्कूल लाइफ में बहुत ठीक नहीं थी उस समय फिर आपको किस तरह से आप अपना सर्वाइवल करते थे आपका परिवार कैसे चलता था कौन काम करते थे मेरा पिताजी स्कूल टीचर थे हुँ, हुँ। और हम लोग का भाई बहन टोटल दस था ओ अच्छा अच्छा और घर में ओ टी थी बहुत आते थे हाँ। और इतना जमीन भी नहीं था हाँ। तो खान पीन में कभी कभी एक रोटी से किसरी से अच्छा, अच्छा, नहीं को भी भूखा भी रहते थे केला खा के बस ऐसे भी था लेकिन वो भी अच्छा हुआ कि स्ट्रगल लाइफ क्या होता है क्या होता है हाँ पता चलता है और इसके बाद ईजिली तो हम लोग लेते थे सब लोग मिलके चलते थे लेकिन पढ़ाई में क्योंकि पिताजी शिक्षक थे टीचर थे तो उसके लिए हम लोग का एक उम्मीद था कि हम लोग का टीचर्स का फैमिली का हूँ तो उसी हिसाब से हम लोग अच्छा से चलना है जो भी क्राइसिस आए हम लोग सन्मुख होके चले उनके चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम लोग अपने जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आते रहते हैं लेकिन संघर्ष के समय में भी हम अगर साथ रहते हैं तो संघर्ष आसान हो जाता है अकेला पड़ जाने से संघर्ष बहुत तकलीफ देता है या मुश्किलें बहुत मुश्किलें लगती हैं साथ होने से किसी का सहयोग मिलने से जो है वो आसान लगता है हर मुश्किल आसान हो जाता है तो वही आगे बढ़ते हैं अपने विशेष कार्यक्रम में डॉक्टर अरुण कुमार जी हमारे साथ हैं और मैं चाहूँगा जैसे कि आप आसाम से बिलोंग करते हैं तो आसाम में जो टूरिस्ट जगह है जैसे आपने एक विशेष हेरिटेज के बारे में बताया वैसे और कौन कौन सी जगह है जहाँ पर हम घूमने के हिसाब से जा सकते हैं या देख सकते हैं हाँ माजुली के आसपास में तो और एक है फेमस वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है नेचरल की तरफ से प्राकृतिक का तरफ से ये रायनो रहते हैं जो काजिरोंगा नेशनल पार्क फेमस वन हॉर्न राइनो अच्छा अच्छा हम्म, उसमें क्या क्या चीजें हैं? उसमें वो जरूर दो राइनो स्पेसिस हैं सिर्फ साउथ अफ्रीका में है और असम में है अच्छा, बाकी दोनु... कोई भी जगह नहीं <laughs> है उसको देखने के लिए काफी लोग आते हैं राइनो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मैं थोड़ा सा बोल गया <laughs> तो आ, वो भी फेमस है और काफी जानवर का ये नेचुर जो होता है मिलता है वो अनोखा जगह है तो उसके नज़र उसके बाद कामाख्या टेम्पल है कामाख्या टेम्पल ये यह भी देवी का जैसे इधर राम्बा देवी क्या होता है इसी कामाख्या देवी उधर फेमस है उसी इलाके का कभी मान्यता है काफ़ी टूरिस्ट उसके लिए जाते हैं और नॉर्थ ईस्ट में तो जानते हैं आप हिली एरियास है शिलांग जैसे, नहीं। जैसे नहीं। नहीं। जगह है और अरुणाचल प्रदेश भी है जहाँ तवांग होता है जहाँ चाइनीज का बॉर्डर होता है तो काफ़ी नेचरली ब्यूटिफुल बहुत की प्राकृतिक दृश्य मनोरम का होता है सिक्किम भी है तो लोग इसीलिए बहुत जाते हैं लेकिन थोड़ा डरते हैं कि ये एक्सट्रीमिस्ट का थोड़ा सा एक्टिविटीज है लेकिन जब जाते हैं तो वो दर्शला जाता है लोग डर से नहीं जाते लेकिन जाने के बाद उन खुशी हो जाते हैं अच्छा और विदेश से भी बहुत लोग आके रहते हैं अच्छा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आप सुना है रेडी मद नाइनटी आइए आगे बढ़ते हैं अरुण कुमार जी से ये जानना चाहूँगा कि स्कूल या कॉलेज के कुछ ऐसे एग्जाम्पल सुनाएं जो आपको बहुत अच्छा फील कराया हो। है आ, जो समय हम लोग बचपन में जो जब हाई स्कूल में पहुँचा क्लास फोर फाइव उसमें से इंग्लिश में बहुत वीक थे हम लोग नहीं, नहीं, तो एक टीचर ने स्कूल में जब क्लास होते हैं इंग्लिश टीचर ने तो इंग्लिश में लेक्चर देने के लिए बोलते हैं <laughs> हम लोग तो उस दिन छुट्टियाँ ले लेते थे, थे। <laughs> <laughs> अच्छा। लेकिन धीरे धीरे वो कटे हुए भी कोई भी दूसरा दिन भी वो चालू हो जाता हाँ अचानक ले लेते हैं हाँ हाँ। तो हम लोग को पकड़ने के लिए हाँ। तो ऐसे करके उनको उन्होंने हैबिट की कराया कि इंग्लिश को बोलने के लिए दौड़ जो होता है ना हाँ। ये दौड़ लोग नहीं बोलते हैं क्योंकि मैं तो इंग्लिस भाषी नहीं हूँ मैं मैं रॉन्ग इंग्लिश बनने से भी कोई मुश्किल नहीं है नहीं। कोई भूल होते भी कोई नुकसान नहीं क्योंकि मैं उस भाषा का नहीं नहीं हुँ। हुँ। तो डरते डरने का क्या बात है तो इसीलिए बहुत वो एक्सपीरियंस मुझे बहुत याद है इसलिए उनपे बहुत प्रेरणा मिली बाद में वो एक आधार बन गया जो डरता था, था पहले वो बिल्कुल ईजी हो गया मैं इतना दखलदारी ना नहीं है इंग्लिश में लेकिन तभी तो काम चलाने के लिए ठीक है <laughs> जो दर्ज खत्म हो गया किसी से भी बात कर सकता है मैं तो यूनाइटेड नेशंस का जनरल असेंबली में भी इंडिया का रिप्रेजेंट करके गया था हाँ गए थे क्या बात दूसरा तो भी भी जाते हैं भी साथ में पास एम पी गया था उस समय नाइन्टी में तो जाके उधर से भी भाषण करके आया तो ये एक्सपोजर बहुत काम होते है छोटा छोटा टिप्स ने तो इंग्लिश स्कूल के लाइफ में हम लोग को मिल जाता है। चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जैसे कि आपके स्कूल लाइफ की जो एक्सपीरियंस आपने सिखाया बताया कि जैसे टीचर अगर कहती हैं कि इंग्लिश का कुछ आपको सुनाना है तो आप उस दिन एब्सेंट रहते थे लेकिन धीरे धीरे टीचर ने आपको छोड़ा नहीं और उन्होंने अचानक भी आपका पेपर्स लेते थे जिससे आपका डर ख़त्म हो गया और इंग्लिश में आप जितना बोलना चाहिए उतना बोल लेते हैं अभी तो एक अच्छी बात है और इस्कूल लाइफ में हम लोग अपना करियर के बारे में भी सोचते रहते हैं तो हाँ। आप अपने स्कूल में क्या सोच रहे थे कि क्या बनना है इंजीनियर डॉक्टर या कुछ वकील क्या बनना चाहते थे उस समय एक्चुअली एग्रीकल्चर पढ़ने का थोड़ा सा अच्छा अच्छा एग्रीकल्चर लेकिन एग्रीकल्चर का मुझे एडमिशन में कुछ प्रॉब्लम आ गया अच्छा तो इसीलिए मैं एनिमल साइंस में वेटनरी जो होता है पशु का चिकित्सा के, के तो उसी में चला गया ये आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ही तो उसमें मैंने ग्रेजुएशन किया उसमें मास्टर डिग्री किया बाहर में थोड़ा ट्रेनिंग भी लिया उसके बाद डॉक्टरेट भी किया अच्छा। और उधर ही टीचिंग शुरू कर दिया अच्छा अच्छा वो एंबिशन थ्री के आसपास ही है एग्रीकल्चर नहीं है तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हूँ क्योंकि नेचर के साथ मुझे बहुत अच्छा लगती थी खेत वूद करना मेरा पिताजी जैसे शिक्षक थे लेकिन खेत वूत में बहुत इंटरेस्ट थे वो खुद करते थे तो उनका साथ मुझे वो लेके जाते थे तुम तो ये मदद करो ये करो ये करो नेचर के साथ ना कुछ को खेत करना किसी फूल का ये रो रू, रू, करना ऐसे ऐसे जो होता है क्रिएटिविटी है ना इसमें जो बड़ा हो जाता है सब्जी भी हो जब बड़ा होता है अच्छा लगता है अच्छा देखते, लगता, देखते देखते देखते खुशी होती है हाँ हा, <laughs> ये नेचर के साथ जो प्यार होता है ना ये पहले से मेरा था अभी यही मक्का मिल गया तो ठीक है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आप एवरी कल्चर में अपना जो है पास आउट किया पीएचडी भी किया आपने वहाँ पर और एग्रीकल्चर फील्ड में ही आपको जाना था लेकिन उसमें फिर आपको डॉक्टरी यानी वेटनरी डॉक्टरी के अंदर आप चले गए और वहाँ पर उसने आपने आगे बढ़े तो बहुत ही अच्छी बात है और जैसे कि आपने कहा कि वेटनरी डॉक्टर का जो प्रैक्टिस है आपने किया है अभी भी उसी में आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो वर्तमान समय में यहाँ राजस्थान में काफ़ी लोग जो है पशुधन को पालते हैं तो उनको मैंटेन करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें उनके पास ध्यान में हो उनका हेल्थ अच्छा हो इसके लिए हाँ में, में बड़े से बड़ी बात है कि पशुधन को प्यार से पालना करना होता है हम लोग समझते हैं कि वो प्यार नहीं समझते लेकिन जो पालना प्यार से करना होता है ना जब मैं वो पालक हूँ जब मैं गाय के पास जाते हूँ ना वो कुछ बातें बोलते हैं उनका कुछ परेशानी हो उनका कुछ तकलीफ में हो वो खुशी में हो आपका जाने से वो प्यार एक्सप्रेस करते हैं व्यक्त करते हैं लेकिन उसको समझने के लिए हम लोग कोशिश के समय नहीं होता है नहीं। उसको मैकेनिकली जान्तिक रूप से पालना देते हैं और जब इसे कोई कोई लोग रिसर्च भी किया है जो इसे पालना अच्छे से पालना देने से दूर भी ज्यादा होता है आ, और उसका वातावरण भी ठीक रहता है ये एक है और ये पशुधन पालन के लिए क्लीनिंग है जो सफाई सफ़ाई जैसे हम लोग बिना सफाई से सुबह से कुछ कर नहीं सकता उसी से पशुधन का भी सफाई बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है ये बहुत लोग लो नेग्लेक्ट करते हैं इसको इसीलिए इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है हाँ जैसे क्योंकि हर शिप से रिलेट करके प्रोडक्टिविटी जो उत्पादन क्षमता बढ़ते है और ऐसे नहीं है कि शिव दूध से हम लोग का इकोनॉमी बढ़ेगा लेकिन पशुधन का जो बच्चा होता है नहीं। नहीं। तो उसमें सब बड़ा हो जाएगा वो सेल करने से बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है नहीं। नहीं। आ, तो ये बहुत ज़रूरी है कि पशुधन का और इसमें शो से गाय पालन करने से हम लोग का तो ऑर्गेनिक फूड मिलता है क्योंकि गोबर मिलता है और उसके बाद आजकल तो गाय का प्रसाद लेके बहुत इंडस्ट्री चल रहा है कोई कोई लोग फॉरन कंट्री को एक्सपोर्ट भी करते हैं उसका कुछ ऐसा वैल्यू है गाय का मूत्र हाँ मेडिसिनल वैल्यू है वो एक्सपोर्ट करते हैं तो इसको भी हम लोग फर्टिलाइजर बना के गोबर और मूत्र मिक्स करके इसको अच्छा फर्टिलाइजर बना सकता है नहीं, नहीं तो वो केमिकल फर्टिलाइजर जो बाहर से खरीदते हैं उसके जो खेत होता है ना उसके प्रोडक्शन जो सब्जियाँ होता है वो कहने से हम लोग में बहुत नुकसान होता है कोई लोग तो मछली को भी दे देते हैं मछली बनाने वाला वो भी कुछ नुकसानदायक होते हैं इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र हम लोग यूज़ नहीं करना है। ये जी यूरिया देना ये देना वो जमीन भी ख़राब हो जाता है और हम लोग का शरीर में भी असर अवसर सही बात तो इसीलिए ये जो नेचरल है पशुधन पालन के ये बहुत ज़रूरी है कि ये भी है हम लोग का सोर्स ऑफ इनकम कि आजकल जो स्टूडेंट लोग हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक साइड में चला गया जो मोबाइल का है सॉफ्टवेयर में चला गया है, हाँ लेकिन ये भी एक इकोनॉमी है और देश के लिए ये सेक्रीफाइस है क्योंकि हम लोग ऐसा लाइफ सुर्सा गो पालन करना और खेत करना क्योंकि खेत गो पालन अकेला नहीं चलता है पशुधन का पालन अकेला नहीं चलता जैसे उनके खेती जुड़ा हुआ है हाँ उनके साथ खेती जुड़ा हुआ है दोनों का बराबर डिपेंडेंट है एक दूसरे के पूरक है। हाँ तो इसीलिए दोनों को मिला के करने से अच्छा और हम लोग का इकोनॉमी भी भी होता है और कोई लोग सोशल वर्क लो करना चाहते हैं कि मानव कल्याण मानव कल्याण इसी से मानव कल्याण कुछ होते भी नहीं क्योंकि बिना पोल्यूशन ये जो हम लोग का जो फ्रूट्स और हम लोग का खाना भोजन अनाज हम लोग तैयार कर सकता है जो किसी का नुकसान नहीं होते लाभ ही होते हैं ऐसा अनाज तैयार करने का जो हम लोग निमित्त बनते हैं ये बहुत बड़ा सोशल वर्क है एक हम फर्टिलाइजर दे के जलते फटाफट इकोनॉमी बढ़ा सकते हैं <laughs> लेकिन लोगों का बहुत ख़राबी होता है इसीलिए इतना लोगों का छोटे उम्र में ब्लड प्रेशर हो गया वो कैंसर होते हैं डायबिटीज़ होते हैं साइड इफेक्ट बहुत है किडनी ट्रांसप्लांटेशन बहुत केस आ गया इसी का कारण से डॉक्टर अरुण कुमार जी बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया आप जैसे कि एज ए लेक्चरर आप सब कुछ जानते हैं और इसीलिए आपने कहा कि पशुधन को अगर ठीक रखना है या उनकी संभाल करनी है तो स्वच्छता सफाई बहुत ज़रूरी है और उनको जो है प्यार से उनको ट्रीट करना चाहिए तब आप जो है पशुधन को बचा सकते हैं और पशुधन अगर आपका सेफ़ हो जाता है तो आपका खेती में भी उसका बायप्रोडक्ट यूज़ होता है तो आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग भी शुरू हो जाता है तो खेती और पशुधन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं बैलेंस है और जितना हम सात्विक रूप से या ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं उतना ही हमें पुण्य मिलता है क्योंकि हम दूसरे लोगों को भी अच्छा खाना दे पाते हैं अगर लोग लालच में आकर हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल हो गए हैं पशुधन की तरफ या खेती की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है जिसकी वजह से केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है धड़ाधड़ जो है प्रोडक्ट बढ़ जाते हैं इकोनॉमी बढ़ जाती है लेकिन जीवन वही का वही रह जाता है और भी नीचे स्तर पर आ जाता क्योंकि हम लोग फिर मेडिकल में अपनी पैसा जो कमाया वो उधर गवा देते हैं तो ये एक साइकिल रॉन्ग साइकिल क्रिएट हो गया है जिसको हमें ठीक करना है डॉक्टर अरुण कुमार जी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं तो युवा साथियों के भी बता रहे हैं कि वो हमारी युवा साथी अगर करियर बनाना चाहते हैं तो अपने इस एग्रीकल्चर फील्ड में आगे जाके पशुधन या वेटनरी डॉक्टर भी बन सकते हैं जिसमें बहुत सी अच्छी वेकेंसीज हैं और सरकार की नौकरियाँ मिलती हैं इसमें और बहुत वेकेंसी हमेशा वांटेड रहता है और अगर प्राइवेट कंपनी में भी मिलते हैं प्राइवेट कंपनी में भी है गवर्नमेंट में भी है दोनों जगह आपको वांटेड लिस्ट में डाला जाता है लेकिन आप अगर टेक्निकल फील्ड में जाते हो तो वहाँ बहुत सारे लोग ऑलरेडी है आपको वेटिंग में रहना पड़ेगा यहाँ वेटिंग नहीं ऑलरेडी जैसे ही आपका डिग्री खत्म हो जाता है तो आपको सरकारी व्यक्तिगत उन्नति होगा हाँ व्यक्तिगत भी आर्थिक होगा लेकिन सोसाइटी के लिए कुछ हाँ। इसमें ज्यादा है इसमें ज्यादा जो है। लोग सोशल वर्क करना चाहते हैं इसे दूसरा सोशल वर्क से ये करने से ठीक है बराबर देश के लिए भी ठीक है और अपने के लिए, लिए भी, थे। भी थे। अपने लिए भी ठीक बहुत ही अच्छी बात आपने बताया एवरी एग्रीकल्चर फील्ड में अगर हमारे युवा साथी आते हैं तो सोशल वर्क भी उनके द्वारा हो जाता है और खुद की भी उन्नति हो जाती है ये बात आपने बताया चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके और मैं आशा करता हूं हमारे युवा साथी और हमारे बड़े बुज़ुर्ग आज इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं किसान भाई भी अगर सुन रहे हैं तो अपने बच्चों को किसानी में एग्रीकल्चर फील्ड में ही अपना करियर बनाने के लिए फोर्स करें ताकि वो अपने पशुधन और खेती को बचा सके और उससे लोगों का समाज की सेवा भी हो सकती है तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आ, एजुकेशन फील्ड में काफ़ी समय से आप काम कर रहे हैं बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो एक प्रोफेसर होने के नाते बच्चों को कैसे कंट्रोल करते हैं आप एक्चुअल में बच्चों को कंट्रोल करने के लिए सेल्फ को कंट्रोल करना, अपने को कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि देखना पड़ता है कि हर बच्चा ठीक है हाँ हाँ कि हम लोग इसे इंप्रेशन में रहेगा ये बच्चा ठीक नहीं है ये बच्चा वीक है ये बच्चा स्ट्रॉन्ग है उसको डिस्क्रिमिनेट करने शुरू करेगा तो डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगा कि मैं न्यूट्रल मुझे न्यूट्रल रहना पड़ता है कि सबको इक्वली देख के समान देख के उनको पढ़ाई दिखा देना है और सक्सेस रेट होने से होने के लिए पढ़ाई के बीच बीच में थोड़ा सा इंटरवल देना और ऐसा ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक लाना जहाँ लोग स्टूडेंट बोरिंग ना हो जब इंटरेस्ट का रूचि बढ़ जाएगा बन जाएगा तो वो कंट्रोल ऑटोमेटिक हो जाता है अच्छा अच्छा <laughs> और स्ट्रिक भी होना पड़ता है सही। दोनों चीज़ें होनी चाहिए हाँ स्ट्रिक भी होता है जब एग्जामिनेशन होता है थ्योरी तो हो प्रैक्टिकल हो मैं बहुत स्ट्रिक होता हूँ लेकिन मार्क देने में बहुत ढीला होता <laughs> जितना भी मार्क्स ज़्यादा दे दो वो अच्छा नेक्स्ट कोई कॉम्पिटिशन में जाए तो उनका मार्क्स ठीक रहे लेकिन एग्जामिनेशन में बहुत से <laughs> <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, बताया। बच्चों को कैसे कंट्रोल करना है इसके लिए आपने बताया कुछ नया नया चीज़ें इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर उन्हें बातचीत करना चाहिए ताकि उनका इंटरेस्ट बढ़े और इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा तो बच्चा अपने आप पढ़ने लगेगा और प्यार तो देना ही है साथ ही में जैसे कि लॉ लौ एंड ऑर्डर का बैलेंस रखे हुए आगे बढ़ना है ऐसा आपने कहा और बच्चे जब एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पर आप स्ट्रिक्टी फॉलो करते रूल एंड रेगुलेशन को और बहुत ही भी रहते हैं जहाँ स्ट्रिक होना चाहिए वहाँ स्ट्रिक रहते हैं और जहाँ प्यार देना है वहाँ प्यार देते हैं बच्चों के साथ हमारा दोस्ती बना रहेगा और बच्चे भी आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे भी हमसे चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अरुण कुमार जी मुझे लगता है कि हमारे श्रोता इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा और जाते जाते मैं कहूँगा कि राजस्थान और गुजरात के काफ़ी लोग आपको सुन रहे हैं और आ, मैं चाहूँगा कि आपका आ, बहुत अच्छी जो लाइने हैं जैसे कई बार हम लोग कुछ लाइन पढ़ते हैं तो अच्छा फील करते हैं तो आपके जीवन में कौन सी एक ऐसी लाइन है जो आपको मोटिवेट करता है आ, मेरा हिसाब से मुझे आध्यात्मिकता हु। जिसके जिसके बोलते हैं नैतिकता के जिस मीन्स खुद को जानना इसका ऊपर जानने का और ये भगवान के बारे में जानना कि हम लोग ऐसे हो गए कि भगवान कोई साधु का काम है कि वो भगवान को मनन करना <laughs> और बुरा बेटा बुरा बुरे पुण्य में ये काम करना होता है रिटायरमेंट के बाद ये अचल में नहीं है ये महात्मा गांधी और बाकी जितना हम लोग का स्वाधीनता का लिए संघर्ष किया तो सबने गीता फॉलो की और गीता ऐसा चीज नहीं है कि हम लोग रिटायरमेंट के बाद ये पढ़ना है ये स्टूडेंट लाइफ से ही गीता के कुछ कुछ पॉइंट्स लेते जीवन में सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाता है इसीलिए इसको नहीं सुनना है क्योंकि गीता में सब समाधान है हर समस्या का समाधान है गीता हाँ गीता <laughs> हर समस्या का समाधान है लेकिन हम लोग इग्नोर करते हैं सही और लोग पाठ कराते हैं कोई लोग आ गीता पढ़ते पार हैं लेकिन हम लोग सुनते नहीं, नहीं। ऐसे फॉर्मेलिटी की वजह से वो गीता पाठ हो जाता है <laughs> <laughs> वही सुनते हैं वही पढ़ते हैं दो तीन आदमी सुनते हैं। तो सबका इंटरेस्ट और ये कोर्स में भी डालना चाहिए क्योंकि इसमें एजुकेशन कोर्स में, में यूज होना हाँ हर समस्या का समाधान इस है इसमें है हाँ चलिए डॉक्टर अरुण कुमार जी बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया कि सभी लोगों को जो है आध्यात्मिक ताको अपने जीवन में अपनाना चाहिए और गीता जो है सभी प्रॉब्लम्स का सोलूशन है सभी समस्याओं का समाधान गीता है तो गीता को अपने बच्चों को पढ़ाना भी चाहिए समझना भी चाहिए और दूसरों को इसके बारे में बताना भी चाहिए जिससे हमारा जीवन सुखद और सुखमय बन जाए तो वो चलिए डॉक्टर अरुण कुमार जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया अपने अनुभव के हमारे साथ सजा किया और आसाम के बारे में भी बताया आपने एजुकेशन फील्ड में किस तरह से एग्रीकल्चर फील्ड में हम लोग किस तरह से अच्छा करें उसके बारे में भी आपने बताया किसानों को संबोधित करते हुए खास हमारे युवा साथियों को भी आपने संबोधित किया तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद धन्यवाद चलिए शुरू करता श्रोताओं आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही अगली बार कुछ नई बातें लेकर आपके साथ रहेंगे तब तक आप बने रहें रेडियो मधुबन के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मस्क रहते रहो